स्वीडन में एक आदमी गिर पड़ा ट्रेन से और गिरने के बाद जब अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसे दस मील के भीतर की आसपास की रेडियो की आवाजें पकड़ने लगी उसके कान पहले तो वो समझाया कि उसका दिमाग कुछ खराब हो रहा है पहले तो साफ भी नहीं था गुनगुनाहट मालूम होती थी लेकिन दो तीन दिन में ही चीजें साफ होने लगी तब उसने घबरा के डॉक्टर को कहा कि ये मामला क्या है मुझे तो ऐसा सुनाई पड़ता है जैसे कि कोई रेडियो मेरे कान के पास लगाए हुए तो लगा नहीं कड़ी बताई रेडियो से सुनकर आ रहा तो यह मुझे अभी थोड़ी देर पहले सुनाई पड़ी और फिर तो स्टेशन बंद हो गया टाइम बता के इतना टाइम तब तो रेडियो लाके लगा के जांच पड़ताल की गई और पाया गया कि उस आदमी का कान ठीक रेडियो की तरह रिसेप्टिव का काम कर रहा है उतने ही ग्राहक हो गया ऑपरेशन करना पड़ा वो तो आदमी पागल हो जाए क्योंकि आनआफ का तो कोई उपाय नहीं था वो 24 घंटे चल रहा था जब तक स्टेशन चलेगा तब तक बाहर तो नहीं चल रहा था लेकिन एक बात जाहिर हो गई कि यह भी कान की संभावना हो सकती है और यह भी तय हो गया उसी दिन कि इस सदी के पूरे होते होते हम कान का ही उपयोग करेंगे रेडियो के लिए इतने इतने बड़े यंत्रों को बनाने की ढोने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी लेकिन तब एक छोटी सी व्यवस्था जो कान पे लगाई जा सके और जिससे आनाफ किया जा सके पर्याप्त होगा सिर्फ आनाफ किया जा सके उतनी व्यवस्था पर उस आदमी की आकस्मिक घटना से यह ख्याल पकड़ा बिल्कुल आकस्मिक इस जगत में जो जो नई घटनाएं घटती है या नए दृष्टिकोण कौन, कौन खुलते हैं वो हमेशा एक्सीडेंटल और आकस्मिक होते क्योंकि हम पिछले ज्ञान से तो उनका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते अब हम कभी सोच ही नहीं सकते कि कान भी कभी रेडियो का काम कर सकता है लेकिन क्यों नहीं कर सकता है? कान सुनने का काम करता है रेडियो सुनने का काम करता है कान रिसेप्टिविटी है पूरी रेडियो रिसिप्टिविटी है सच तो यह है कि रेडियो कान के ही आधार पर निर्मित है मॉडल का काम तो कान ने किया है कान की और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? ये जब तक अचानक उद्घाटित न हो जाए ठीक वैसी घटना दूसरे महायुद्ध में तो कि आदमी को घायल हुआ बेहोश हुआ और जब होश में आया तो उसे दिन में आकाश के तारे दिखाई पड़ने लगे तारे तो दिन में होते ही हैं, तारे तो कहीं चले नहीं जाते तारे तो आकाश में होते ही सिर्फ सूरज की रोशनी की वजह से दिखाई पड़ने बंद हो जाते सूरज की रोशनी बीच में आ जाती है तारे पीछे पड़ जाते हैं सूरज तारे बहुत दूर है उनकी टिमटिमाती रोशनी खो जाती वे सूरज से छोटे नहीं उनमें तो कोई सूरज से हजार गुना बड़ा है कोई दस हजार गुना बड़ा है कोई लाख गुना बड़ा है पर फासला बहुत है सूरज से किरण हम तक आती है तो उसको नौ मिनट लगते हैं और जो सबसे करीब का तारा है उससे जो किरण आती है उसको 40 साल लगते हैं फासला बहुत है 9 मिनट और 40 साल और किरण बहुत तेज चलती है एक लाख छियासी हजार मील चलती है एक सेकंड में सूरत से पहुंचने में 9 मिनट लगते हैं निकटतम तारे से पहुंचने में 40 साल लगते हैं और ऐसे तारे हैं कि जिनसे चार हजार साल भी लगते हैं चार लाख साल भी लगते हैं चार करोड़ साल भी लगते हैं चार अरब साल भी लगते हैं चार अरब साल के ऊपर का हम हिसाब नहीं रख सकते हमारी पृथ्वी को बने चार अरब साल हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हमारी पृथ्वी नहीं बनी थी तब जो किरणें चली होंगी एक दिन जब हमारी पृथ्वी समाप्त हो चुकी होगी तब पार होंगी उन किरणों को कभी पता नहीं चलेगा कि बीच में एक पृथ्वी के होने की घटना घट गई जब पृथ्वी नहीं थी तब वो चली और जब पृथ्वी नहीं हो चुकी होगी तब वो पार हो जाएगी उनको कभी पता नहीं चलेगा उन किरणों पर अगर कोई यात्री सवार होकर चले तो पृथ्वी कभी थी इसका कोई भी पता नहीं दिन में वे तारे हैं अपनी जगह उस आदमी को दिखाई पड़ने शुरू हो गए उसकी आंख को क्या हो गया उसकी आंख ने एक नया नया सिलसिला शुरू किया ऑपरेशन करना पड़ा उसकी आंख का क्योंकि वो आदमी सामान्य नहीं रह गया वो आदमी बेचैनी में पड़ गया वो आदमी कठिनाई में पड़ गया पर एक बात साफ हुई कि आंख दिन में भी तारों को देख सकती है, अगर आंख दिन में भी तारों को देख सकती है तो आंख की बहुत सी संभावनाएं हैं जो सुप्त पड़ी हमारी प्रत्येक इंद्री की बहुत सी संभावना है जो सुप्त पड़ी इस जगत में जो हमें चमत्कार दिखाई पड़ते हैं वो सुप्त पड़ी संभावनाओं का कहीं से टूट पड़ना है बस कोई सुप्त संभावना कहीं से प्रकट हो जाती है हम चमत्कृत हो जाते हैं। वो मेरेकल नहीं है उतना ही चमत्कार हमारे भीतर भी दबा पड़ा है पर अप्रगट है वो प्रकट नहीं हो पा रहा है वो खुल नहीं पा रहा है कहीं कोई दरवाजे पर ताला पड़ा है वो नहीं टूट पा रहा है योग की दृष्टि और योग की दृष्टि कोई कोई एक दो दिन वर्ष दो वर्ष की धारणा की नहीं है कम से कम बीस हजार साल से योग की यह परिपुष्ट दृष्टि है विज्ञान की किसी दृष्टि पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता बहुत क्योंकि जो विज्ञान छह महीने पहले कह रहा था छह महीने बाद बदलेगा लेकिन योग की एक परिपुष्ट दृष्टि है जो बीस हजार कम से कम क्योंकि तो हम जिस सभ्यता में रह रहे हैं वो सभ्यता किसी भी हालत में बीस हजार साल से पुरानी नहीं यद्य हमारा भ्रम है कि हमारी सभ्यता पृथ्वी पर पहली सभ्यता है हमसे पहले सभ्यताएं हो चुकी और नष्ट हो चुकी और हमसे पहले आदमी करीब करीब हमारी ही ऊंचाइयों पर और कभी कभी हमसे भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गया और खो गया 1924 में एक घटना घटी 1924 में जर्मनी में जो पहला अणुविज्ञान के संबंध में जो शोध का पहला संस्थान निर्मित हुआ अचानक एक दिन सुबह एक आदमी जिसने अपना नाम फल बताया एक कागज लिख के वहां दे गया और कागज में एक छोटी सी सूचना दे गया कि मुझे कुछ बातें ज्ञात हैं और कुछ और लोगों को ज्ञात हैं जिनके आधार पर मैं यह खबर देता हूं कि अणु के साथ खोज में मत पढ़ना क्योंकि हमारी सभ्यता के पहले और भी सभ्यताएं इस खोज में पढ़ के नष्ट हो चुकी इस इस खोज को बंद ही कर देना बहुत खोजबीन की उस आदमी का कुछ पता ना चला 1940 में हेजनबर्ग एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जर्मनी का जिसने कि सब बड़े से बड़ा काम अणु की खोज में लगाया उस आदमी के घर फिर एक आदमी उपस्थित हुआ जिसने फिर उसे चिट्ठी दी उस पे भी फल का नली उसमें दस्खत थे नौकर को चिट्ठी दे के बाहर ही चला गया उस चिट्ठी परजनबर्ग को सूचना दी थी कि तुम पापी होने का जुम्मा मत लो क्योंकि यह सभ्यता पहली नहीं है जो कि अणु के साथ उपद्रव में पड़ी हो इसके पहले बहुत बार सभ्यताएं अणु के साथ खेल में पड़ी और नष्ट हुई मतलब फिर भी उस आदमी का कोई पता नहीं चल सका और 1945 में जब पहली दफा हिरोशिमा पर एटम गिरा तो दुनिया के 12 बड़े वैज्ञानिकों को जिनका हाथ था एटम के, के हालांकि तुमने पहला कदम उठा लिया और पहला कदम उठाने के बाद आखिरी कदम बहुत दूर नहीं रहता ओपिन ही अमरीका का सबसे बड़ा अणुशास्त्री था जिसने की अणु बनाने में बड़े से बड़ा भाग बताया उसने तत्काल उस पत्र के मिलते से अणु आयोग से इस्तीफा दिया और उसने एक वक्तव्य दिया कि वी हैव सिंट हमने पाप किया और यह आदमी हर वक्त खबर देता रहा पर यह आदमी कौन है इसका कोई पता नहीं लग सका कि आदमी कौन है इस बात की पूरी संभावना है कि वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है अणु के साथ खिलवाड़ सभ्यताएं पहले भी कर चुकी हमने भी महाभारत में अणु के साथ खिलवाड़ कर लिया और उसके साथ हम बर्बाद हुए असल में करीब करीब ऐसा है जैसे कि एक व्यक्ति बच्चा होता है जवान होता है और जवानी में वही भूलें करता है जो उसके बाप ने की थी हालांकि बाप बूढ़ा होगा उसको समझाता इन भूलों में मत पड़ना ये सब गड़बड़ लेकिन उसके बाप ने भी इस बूढ़े को समझाई थी यही बात और ऐसा नहीं है कि उस बूढ़े के बूढ़े के बाप को समझाने वाला बाप नहीं था उसने भी समझाया बाकी जवानी में वही भूल होती फिर बुढ़ापे में वही समझावट होती बच्चा होता है जवान होता है बूढ़ा होता है मरता है जैसे व्यक्ति एक चक्र में दौड़ के वित हो जाता है ऐसे ही हर सभ्यता भी करीब करीब एक से स्टेप उठा के नष्ट होती।, होती है सभ्यताएं भी बचपनों में होती हैं जवान होती हैं बूढ़ी होती हैं और मरती हैं ये जो योग की बीस साल की बीस साल की मैं इसलिए कहता हूं कि बीस साल का हिसाब थोड़ा साफ वैसे इसे और भी साफ करना हो तो बीस हजार साल के पहले जो सभ्यताएं रही उनको बिना जाने साफ नहीं किया जा सकता एक आदमी की जवानी ठीक से समझनी हो तो 10 आदमियों की जवानी समझनी जरूरी है अकेली नहीं समझी जा सकती कोई रेफरेंस नहीं होता कोई संदर्भ नहीं होता कैसे समझा जाए वो क्या कर रहा है ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है एक आदमी का बुढ़ापा समझना हो तो पच्चीस बूढ़ों पर नजर डालनी जरूरी नहीं तो अधूरा अधूरा एक एक व्यक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं बता पाता है एक एक घटना कुछ नहीं कहती लेकिन बीस हजार साल का इतिहास साफ है इस बीस हजार साल में योग निरंतर एक बात कहता रहा है कि आज्ञा चक्र के साथ जुड़ा हुआ आधा मस्तिष्क है जो बंद पड़ा है अगर तुम्हें संसार के पार कुछ जानना है तो उस आधे मस्तिष्क को सक्रिय करना जरूरी है अगर परमात्मा के संबंध में कोई यात्रा करनी है तो वह आधा मस्तिष्क सक्रिय होना जरूरी है अगर पदार्थ के पार देखना है तो वो आधा मस्तिष्क सक्रिय होना है जरूरी उसका द्वार है आज्ञा वो जहां आप तिलक लगाते हैं वो तो करस्पोडिंग हिस्सा है आपकी चमड़ी के ऊपर उससे अंदाजन डेढ़ इंच भीतर अंदाजन कहता हूं क्योंकि किसी का थोड़ा ज्यादा किसी का थोड़ा कम अंदाजन डेढ़ इंच भीतर वो बिंदु है जो द्वार का काम करता है पदार्थ अतीत भावातीत जगत के लिए तिब्बत में तो जैसा हमने तिलक अविष्कृत किया तिब्बत ने तो ठीक ऑपरेशंस भी अविष्कृत किए और तिब्बत ही कर सकता था क्योंकि तिब्बत ने जितनी मेहनत की है मनुष्य के तीसरे नेत्र पर वो थर्ड आई पर उतना किसी और सभ्यता ने नहीं किए सच तो यह है कि तिब्बत का पूरा का पूरा विज्ञान और पूरी समझ जीवन के अनेक आयामों की समझ उस तीसरे नेत्र की ही समझ पर आधारित है जैसा मैंने कायसी का आपके लिए कहा तो कायसी तो एक व्यक्ति है तिब्बत में तो सैकड़ों साल से व्यक्ति जब तक समाधि में ना जाए तब तक दवा का कोई पता ही नहीं लगाते रहे पूरी सभ्यता ही वो काम करती रही समाधिस्थ व्यक्ति से ही दवा पूछेंगे उसकी दवा का ही उपयोग है बाकी तो सब अंधेरे में टटोलना है उन्होंने तो ऑपरेशंस भी विकसित किए ठीक इस डेढ़ इंच के भीतर जो जगह है उस पर ऑपरेशंस भी करने के प्रयोग किए उसको बाहर से भी तोड़ने की कोशिश की वो टूट जाती है बाहर से भी टूट जाती है लेकिन बाहर से टूटने में और भीतर से टूटने में एक फर्क है इसलिए भारत ने कभी उसको बाहर से तोड़ने की कोशिश नहीं की वो मैं आपको ख्याल में दे दू उसे भीतर से ही तोड़ने की आधा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है संभावना यह है कि वह अपने इस नए आधे मस्तिष्क की सक्रियता का दुरुपयोग करेगा उसकी चेतना में कोई अंतर नहीं हुए वो आदमी वही का वही है उसकी चेतना में कोई साधनागत अंतर नहीं हुए और उसके मस्तिष्क में नए काम शुरू हो गए अगर वो आदमी आज दीवार के पार देख सकता है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि वो कुएं में किसी गिरे आदमी को देख कर निकालने जाएगा इसकी बात की बहुत संभावना है कि, कि किसी के गड़े हुए खजाने को खोदने जाएगा अगर वो आदमी यह देख सकता है कि उसके भीतरी इशारे से आपको आज्ञा दी जा सकती है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आपसे वो कोई अच्छा काम करवाएगा इस बात की बहुत संभावना है कि आपसे वो कोई बुरा काम करवाएगा ऑपरेशन हो सकता था भारत को भी उसके सूत्र पता थे पर उसका कभी प्रयोग नहीं किया नहीं प्रयोग किया इसीलिए कि जब तक व्यक्ति की चेतना भी भीतर से इतनी विकसित ना हो कि नई शक्तियों का उपयोग करने में समर्थ हो जाए तब तक उसे नई शक्तियां देना खतरनाक है बच्चे के हाथ में जैसे हम तलवार दे दें बहुत डर तो यह है कि वो दो चार को काटेगा डर यह भी है कि वह अपने को भी काटेगा और बच्चे के हाथ में दी गई तलवार से किसी का भी मंगल हो सकेगा इसकी आशा करना दुरासा मात्र है तो चेतना के तल पर अगर व्यक्ति के भीतर की चेतना विकसित न हो उसके हाथ में नई शक्तियां देना खतरनाक है तिब्बत में उस जहां हम तिलक लगाते रहे हैं वहां ठीक भीतर तक भी छेद करने की कोशिश की है भौतिक उपकरणों से इसलिए तिब्बत बहुत सी बातें जान पाया बहुत से अनुभव कर पाया लेकिन फिर भी तिब्बत कोई नैतिक अर्थों में महान देश नहीं बन पाया ये, ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना है तिब्बत बहुत काम कर पाया लेकिन फिर भी नैतिक अर्थों में वो एक बुद्ध भी पैदा नहीं कर पाया उसकी जानकारी बढ़ी उसकी शक्ति बढ़ी अनूठी बातों का उसे पता चला है, लेकिन उन सब का उपयोग बहुत छोटी बातों में हुआ उनका बहुत बड़ी बातों में उपयोग नहीं हो सका भारत ने कोई सीधा भौतिक प्रयोग करने की कभी चेष्टा नहीं की चेष्टा यह की कि भीतर से चेतना को इकट्ठा करके इतना कंसनट्रेट इतना एकाग्र किया जाए कि चेतना की शक्ति से ही वो तीसरा नेत्र खुल जाए उसके ही प्रवाह में खुल जाए क्योंकि उसके प्रवाह को तीसरे नेत्र तक लाना एक बड़ा नैतिक उपक्रम है उसे इतना ऊपर चढ़ाना क्योंकि साधारणतः हमारा मन नीचे की तरफ बहता है सच तो यह है कि हमारा मन सेक्स सेंटर की तरफ ही बहता रहता है हम कुछ भी करते हो हम चाहे धन कमाते हो चाहे पद की चेष्टा करते हो चाहे कुछ भी करते हो हमारा सब करने के पीछे कहीं गहरे में काम वासना हमें खींचती रहती धन भी हम कमाते हैं तो इसी आशा में कि उससे काम खरीदा जा सके और पद की भी हम इच्छा करते हैं इसी आशा में कि पद पर बैठकर हम ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे काम को खरीद लेने में इसलिए अगर पुराने दिनों में राजा की इज्जत का पता इससे चलता था कि कितनी दानियां उसके पास है तो वो ठीक मेजरमेंट था वो ठीक ठीक क्योंकि पद का और कोई मूल्य क्या है पद का करोगे क्या कितनी स्त्रियां तुम्हारे हरम में उससे पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े पद पर पद का भी उपयोग धन का भी उपयोग घूम के तो काम वासना के लिए ही होना है हम जो भी करेंगे हमारी सारी शक्ति काम के केंद्र की तरफ दौड़ती रहेगी और जब तक शक्ति काम के केंद्र की तरफ दौड़ रही तभी तक व्यक्ति अनैतिक हो सकता है अगर शक्ति को ऊपर की तरफ दौड़ानी है तो काम की यात्रा रूपांतरित करनी पड़ेगी अगर आज्ञा चक्र की तरफ शक्ति को ले चलना है तो काम की यात्रा को बदलना पड़ेगा रुख पूरा ध्यान पीठ ही फेर लेनी पड़ेगी नीचे की तरफ और मुंह करना पड़ेगा ऊपर की तरफ ऊर्धमुखी होना पड़ेगा यह जो उर्ध्व गमन है यह यात्रा बड़ी नैतिक होगी इसमें इंच इंच संघर्ष होगा इसमें एक एक कदम कुर्बानी होगी इसमें जो क्षुद्र है वो खोने की तैयारी दिखानी पड़ेगी ताकि विराट मिल सके इसमें कीमत चुकानी पड़ेगी और इतनी सारी कीमत चुका के जो व्यक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंचता है उसे जो विराट शक्ति उपलब्ध होती है वो उसका दुरुपयोग कैसे कर पाएगा तो दुरुपयोग का कोई सवाल नहीं उठता दुरुपयोग करने वाला तो इस मंजिल तक पहुंचने के पहले समाप्त हो गया होता इसलिए तिब्बत में ब्लैक मैजिक पैदा हुआ ये ऑपरेशन की वजह से तिब्बत में अध्यात्म कम पैदा हुआ और जिसको हम कहें कि सैतानी ढंग का उपद्रव ज्यादा पैदा हुआ ब्लैक मैजिक पैदा हुआ इस तरह की ताकत हाथ में आनी शुरू हो गई सूफियों में एक कहानी जीसस के बाबत ईसाइयों में उसका कोई उल्लेख नहीं है इसलिए मैं सूफियों से कहता हूं जीसस की बहुत सी कहानियां सूफियों के पास है ईसाइयों के पास नहीं है कई बार तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं मुसलमानों के पास है ईसाइयों के पास नहीं है जीसस के जीवन ये घटना भी उनमें से एक है कि जीसस के तीन शिष्य जीसस के पीछे पड़े और उनसे कहते हैं कि हमने सुना है और देखा भी कि आप मुर्दे को कहते हैं कि उठ जाओ और वो उठ जाता है हमें तुम्हारा मोक्ष नहीं चाहिए हमें तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिए हमें तो सिर्फ ये तरकीब सिखाता ये मुरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो जाता जीसस उनसे कहते हैं लेकिन ये मंत्र का उपयोग तुम स्वयं पर कभी ना कर पाओगे क्योंकि तुम मर चुके हो फिर मंत्र का उपयोग कैसे करोगे और दूसरे को जिलाने से तुम्हें क्या फायदा होगा मैं तुम्हें वो तरकीब बताता हूं जिससे कि तुम मरो ही नहीं। वो कहते हैं हमें कोई। आप हमें मत हमें तो ये मुद्दे की बात बता ये चीज़ जानने जैसी है वो इतने पीछे पड़े हैं कि जीसस ने कहा ठीक है जीसस ने उन्हें वो सूत्र बता दिया जिस सूत्र के उपयोग से मरा हुआ जिंदा हो जाता है वो तीनों भागे उसी दिन जीसस को छोड़कर भाग दे मुर्गे की तलाश में <laughs> देर करनी उचित नहीं मंत्र में कोई शब्द भूल जाए कोई गड़बड़ हो जाए इसका जल्दी प्रयोग करके गांव में गए कोई मुर्दा नहीं दूसरे गांव की तरफ निकले तो बीच में अस्थिपंजर पड़ा हुआ मिल गया तो उन्होंने कहा कि ठीक मुर्दा भी नहीं मिला चलो यही ठीक मंत्र पढ़ा जल्दी थी बहुत वो शेर के अस्थि थे शेर उठकर खड़ा हो उन तीनों को खा गया सूफी कहते हैं कि यही होगा वो जो कुतुहल और अनैतिक चित्तक का कुतुहल खतरे में ले जाता है बहुत बार बहुत से सूत्र जानकर भी छिपा लिए गए बार बार कि वो गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाएं। सामान्य आदमी को भी खबर दी गई तो उसे इस ढंग से दिया गया कि जब वो योग हो जाए तभी उसे पता चल पाए सोचेंगे आप तिलक के संबंध में, में ये क्यों कह रहा हूं हर बच्चे के माथे पर तिलक लगा दिया जबकि उसे कुछ पता नहीं है कभी उसे पता होगा कभी उसे पता चलेगा तब वो इस तिलक के राज को समझ पाएगा इशारा कर दिया गया है किसी जगह का ठीक जगह पर निशान बना दिया गया है कभी जब उसकी चेतना इतनी समर्थ होगी तब वो इस निशान का उपयोग कर पाएगा कोई फिक्र नहीं स्वादियों पर लगाया गया निशान और निन्यानबे के लिए काम नहीं पड़ा कोई फिक्र नहीं एक को भी काम पड़ जाए तो कम नहीं है इस आशा में सौ पे लगा दिया गया है कभी किसी क्षण में कभी किसी क्षण में उसका स्मरण आ जाएगा तो पता चल जाएगा तिलक के लिए इतना मूल्य इतना सम्मान कि जब भी कुछ विशेष घटना हो शादी हो रही हो तो तिलक हो कोई जीत के लौट आए तो तिलक हो कभी आपने सोचा कि हर सम्मान की घटना के साथ तिलक यह सिर्फ लाफ एसोसिएशन का उपयोग है क्योंकि हमारे चित्त में एक बड़े मजे का मामला है हमारा चित्त दुख को भूलना चाहता है और सुख को याद रखना चाहता है हमारा चित्त लंबे अरसे में दुख को भूल जाता है और सुख को याद रखता है इसलिए तो हमें पीछे के दिन अच्छे मालूम पड़ते हैं बूढ़ा कहता है बचपन बहुत सुखद था कोई और बात नहीं है दुख को ड्राप कर देता है मन हमारा सुख की श्रृंखला को कायम रखता है जब लौट के पीछे देखता है तो सुख सुख दिखाई पड़ता है बीच बीच में जो दुख थे उनको हम गिराए रास्ते में कोई बच्चा नहीं कहता कि बचपन सुखद है बच्चे जल्दी से जल्दी बड़े होना चाहते और सब कहते हैं बचपन बहुत सुखद जरूर कहीं ना कहीं कोई भूल हो रही अभी जितने बच्चे उनको खड़े करके पूछो कि तुम क्या होना चाहते, वो बड़े होना चाहते और जितने बूढ़े उनसे पूछो क्या होना चाहते वो कहेंगे हम बच्चे होना चाहते मगर एक बच्चा गवाही नहीं देता तुम्हारे साथ बच्चा जितने जल्दी बड़ा हो जाए इसलिए कई दफे में तो ऐसी कोशिश करता बड़े होने की जिसका कोई हिसाब सिगरेट पीने लगता है इसलिए वो देखता है कि सिगरेट जो सिंबॉलिक बड़े आदमी का कोई और कारण से नहीं मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों में सौ में से सत्तर प्रतिशत बच्चे इसलिए सिगरेट पीते हैं कि सिगरेट जो है का प्रतीक है। उसको ताकतवर बड़े लोग प्रतिष्ठा वाले लोग पीते हैं वो भी पी के धुआं जब उड़ाता है तो भीतर उसकी रीढ़ सीधी हो जाती उसको मालूम पड़ता है मैं भी कुछ ऐसा वैसा नहीं किसी फिल्म पे लिख दें कि इसको सिर्फ अडल्ट देख सकते हैं बच्चे सब नकली मुछ लगा के फिल्म के भीतर प्रवेश कर जाए क्यों बड़ा होने की बड़ी जल्दी मगर सब बूढ़े कहते हैं कि बचपन बड़ा सुखद था कहीं कोई बात हो रही है बात को इतनी ही है कि मन दुख को भुला देता है गिरा देता है दुख याद रखने जैसी चीज एक बहुत हैरानी का सूत्र पियागेट नाम के जिसने 40 साल से बच्चों पर मेहनत की है उसका कहना है कि पांच साल से पहले की कि कि किसी बच्चे को स्मृति नहीं रहती बाद में उसका कुल कारण यह कि पांच साल की जिंदगी इतनी दुखद है कि उसको याद नहीं रखा जा सकता यह हम सकेंगे ठीक कहता अनुभव से कहता भारी अनुभव से कहता है आपको अगर कहा जाए कि आपको कब तक की याद है? तो आप ज्यादा ज्यादा पांच साल चार साल लौट पाते हैं फिर क्यों नहीं लौटते पीछे और क्या उस वक्त मेमोरी नहीं बनती थी बनती थी? क्या उस वक्त घटना नहीं घटती थी घटती थी क्या उस वक्त किसी ने गाली नहीं दी और किसी ने प्रेम नहीं किया सब हुआ है पर मामला क्या है चार साल के पहले की स्मृति का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है आपके पास पियागट कहता है कि वो दिन इतने दुख में बीतते हैं क्योंकि बच्चा अपने को इतना दीन इतना कमजोर इतना हीन सबसे दबा हुआ इतना असहाय अनुभव करता है कि उसका कुछ भी याद रखना उसको पसंद नहीं उसको ड्रॉप कर भूल ही जाता वो कहता साल पहले तो मुझे कुछ याद ही नहीं कुछ ही याद नहीं क्योंकि बाप ने कहा बैठ तो उसको बैठना पड़ा था माँ ने कहा उठो तो उसको उठना पड़ा था सब बड़े थे बड़े शक्तिशाली थे उसकी अपनी कोई सामर्थ्य न थी वो बिल्कुल हवा में उड़ता हुआ पत्ता जैसा था जो कोई कुछ कहते है सब पर निर्भर था जरा सी आंख का इशारा और उसको डर जाना पड़ेगा उसके हाथ में कुछ भी सामर्थ न थी उसने उसको बंद कर दिया वो ख्याल ही छोड़ दिया कि मैं कभी था ऐसा बात खत्म हो गई वो चार साल के पहले की याद ही नहीं करता मजे की बात है हेपेनोटाइज करके आपको याद करवाई जा सकती है चार साल पहले की नहीं मां के पेट में भी जब थे तब की भी स्मृति बनती है अगर माँ गिर पड़ी हो आपकी तो बच्चे को उसके पेट में स्मृति बनती है कि चोट पहुंची वो भी याद करवाई जा सकती लेकिन साधारणता हो उसमें नहीं रहती तो इस तिलक को सुख के साथ जोड़ने का उपाय कारण पूर्वक है जब भी सुख की कोई घटना घटे तिलक कर दो सुख याद रहेगा साथ में तिलक भी याद रह जाएगा और धीरे धीरे सुख अगर तीसरे आंख से संयुक्त हो जाए ये लाफ एसोसिएशन को थोड़ा समझ लें पावलफ ने बहुत से प्रयोग किए इस सदी में रूसी वैज्ञानिक पावलफ एसोसिएशन के ऊपर सर्वाधिक काम किया है उसका कहना है कोई भी चीज जोड़ी जा सकती है सब जोड़ सहयोग के हैं जैसे उसका प्रयोग सबको पता है कि तो कुत्तों कुत्ते को खाना देगा तो रोटी सामने रखेगा तो लार टपकेगी तभी वो घंटी बजाता रहेगा अब घंटी से लार टपकने का कोई भी संबंध नहीं कितनी घंटी बजाई लार कैसे टपकेगी कुत्ते की लेकिन रोटी रखी लार टपकी तब घंटी बजाई पंद्रह दिन वो रोटी के साथ घंटी बजेगी सोलवें दिन रोटी तो हटा ली सिर्फ घंटी बजाई लार टपकने लगी क्या हुआ क्या कुत्ते को घंटी से लार का कोई भी नैसर्गिक संबंध नहीं है लेकिन अब संबंध जुड़ गया रोटी के साथ घंटी एक हो गई घंटी का बजना रोटी की याद बन गई रोटी की याद चक्र शुरू हो गया उसके मन में रोटी का ला टपकनी शुरू हो गई घंटी प्रतीक की तरह आ गई वो रोटी का सिंबल हो गई इस कानून का उपयोग तिलक में किया गया है आपके सुख के साथ तिलक को सदा जोड़ा जब भी सुख की कोई घटना घटी तिलक तिलक और सुख को एक किया धीरे धीरे तिलक और सुख इतने एक हो जाएं कि तिलक को कभी भूला ना जा सके एक वो आपके स्मरण में टक जाए बैठ जाए और जब भी सुख की याद आए तब आज्ञा चक्र की याद आए जब भी सुख की याद आए तब जो पहली याद आए वो आज्ञा चक्र की याद आए और सुख की हमें बहुत याद आती है सुख में तो हम चाहे हुआ हो या ना हुआ हो उसकी याद में तो जीते जितना होता उससे ज्यादा बड़ा करके याद करते रहते हैं पीछे पीछे तो धीरे धीरे तो उसको इतना बड़ा कर लेते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं सुख को हम बड़ा करते रहते हैं मैग्निफाई करते रहते हैं दुख को छोटा करते रहते एक ही नियम के अनुसार सुख को बड़ा करते रहते आपकी प्रेसी मिली थी कितना सुख आया था आज सोचेंगे तो बहुत बड़ा मालूम पड़ेगा अभी मिल जाए तो पता चले एकदम छोटा सिकुड़ जाए और कल हो सकता है फिर 24 घंटे बाद आप मैग्निफाई करेंगे। आह, कितना आनंद वो पीछे हमारा मन सुख को बड़ा करता जाता है असल में इतना दुख है जीवन में कि अगर हम सुख को बड़ा ना कर पाए तो जीना बहुत मुश्किल उसको बड़ा करके रस ले लेके चलाते इधर पीछे बड़ा कर लेते हैं उधर आगे आशा में बड़ा कर लेते हैं और चलते है। तिलक के साथ सुख को जोड़ने का प्रयोजन है कि जब सुख बड़ा हो तो तिलक भी बड़ा हो जाए जब सुख की याद आए तो तिलक की भी याद आए और ये चोट जो है याद की धीरे धीरे सुख आज्ञा चक्र से जुड़ जाए कि जब भी जीवन में सुख आए तो आज्ञा चक्र का स्मरण आए और यह हो जाता है और जब यह हो जाता है तो आपने सुख का उपयोग किया तीसरे आंख को जगाने के लिए सब सुख की स्मृतियां आज्ञा के चक्र से जुड़ गई अब हम सुख की धारा का उपयोग कर रहे हैं उसको चोट करने के लिए यह चोट जितने मार्गों से पड़ सके उतना उपयोगी है जिन मुल्कों में तिलक का उपयोग नहीं हुआ वो वे ही मुल्क हैं जिनको थर्ड आई का कोई पता नहीं है आपको ख्याल होना चाहिए जिन जिन मुल्कों को तीसरी आंख का थोड़ा भी अनुमान हुआ उन्होंने तिलक का उपयोग किया जिन मुल्कों को कोई पता नहीं है वे तिलक नहीं खोज पाए तिलक खोजने का कोई कोई आधार नहीं था समझ थोड़ा आकस्मिक नहीं है कि कोई समाज एकदम से उठाए और एक टीका लगा के बैठ जाए पागल नहीं है अकार माथे के इस बीच के बिंदु पर ही तिलक लगाने की सूझ का कोई कारण भी तो नहीं है ये कहीं भी तो और लगाया जा सकता आकस्मिक नहीं हो सकता है उसके पीछे कारण हो तो टिक सकता है और भी आपको एक दो तीन बातें इस संबंध में कहूं एक आपने कभी ख्याल ना किया होगा जब भी आप चिंता में होते तब आपकी तीसरी आंख पर जोर पड़ता है इसलिए माथा पूरा का पूरा सिकुड़ता है उसी जगह जोर पड़ता है जहां तिलक बहुत चिंता करने वाले बहुत विचार करने वाले लोग बहुत मननशील लोग अनिवार्य रूप से माथे के बल डाल के उस जगह की खबर देते हैं और जिन लोगों ने जैसा मैंने पीछे कहा जिन लोगों ने पिछले जन्मों में कुछ भी तीसरी आंख पर जोर किया है उनके जन्म के साथ ही उनके माथे पर अगर आप हाथ फेराएं तो आपको तिलक की प्रती होगी उतना हिस्सा थोड़ा सा धसा हुआ होगा थोड़ा सा किंचित ठीक तिलक जैसा धसा हुआ होगा दोनों तरफ हिस्से थोड़े उभरे हुए होंगे ठीक उस जगह पर जहां पिछले जन्मों में मेहनत की गई है, वहां थोड़ा सा हिस्सा दसा हुआ होगा और वह आप उंगली अंगूठा लगा के भी आंख बंद करके भी पहचान सकते वो जगह आपको अलग मालूम पड़ जाएगी तिलक हो या टीका टीका उसका ही विशेष उपयोग है तिलक का लेकिन दोनों के पीछे तीसरी आंख छिपी हुई है हिप्नोटिस एक छोटा सा प्रयोग करते हैं चार फ्रांस में एक बहुत बड़ा मनस्वित हुआ जिसने इस बात पर बहुत काम किए आप भी छोटा सा प्रयोग करेंगे तो आपको चार की बात ख्याल में आ जाएगी अगर आप किसी के सामने उसके माथे पर दोनों आंखें गड़ा कर देखें तो, तो वो आदमी आपको गड़ाने ना देगा अगर आप किसी के माथे पर दोनों आंखें गड़ा के देखें तो वह आदमी जितना क्रुद्ध होगा उतना किसी और चीज से नहीं हो सकता इसलिए वो तो असिस्ट व्यवहार है वो तो आप कर नहीं पाएंगे पर सामने से तो बहुत निकट है वो सिर्फ डेढ़ इंच के फासले पर है अगर आप किसी के माथे पर पीछे से भी दृष्टि रखें तो भी आप हैरान हो जाएंगे रास्ते पर आप चल रहे हो कोई आदमी आपके आगे चल रहा है आप ठीक जहां माथे पर यह बिंदु है तिलक का ठीक इसके आर पार अगर हम एक छेद करें तो पीछे जहां से छेद निकलता हुआ मालूम पड़ेगा अनुमान करके उस जगह दोनों आंखें गड़ा दे और आप कुछ ही सेकंड आंख गड़ा पाएंगे कि बाद में लौट के आपको देखेगा सिर्फ होटल के बैरे भर नहीं देखेंगे उन पर प्रयोग मत कर किसी होटल में बैठ के। उसका कारण सिर्फ वे लोग नहीं देखेंगे जैसे मैंने होटल के बैले का आपको कहा वो जान के कहता कि आपको ख्याल में आ जाए कि होटल का बैरा भर आप कितना ही उसके पीछे माथे पर गाय नहीं देखेगा क्योंकि वो पूरे वक्त ग्राहकों से बचने की कोशिश में वो जैसे ही उसको पता चल जाए कि कोई उसमें उत्सुख है वो और ज्यादा दूसरी टेबलों के आसपास चक्कर मारने लगे इसलिए वो भर आपको नहीं देखेगा बाकी कोई भी देख लेगा अगर आप ठीक से थोड़े दिन अभ्यास करें और उस आदमी को सुझाव दे तो सुझाव भी वो आदमी मानेगा समझ लें कि आप एक आदमी के पीछे लौट पीछे आप देखते हैं किसी आदमी के माथे पर गड़ा के आंख पलक नहीं झपे कुछ सेकंड बिना पलक झपे देखते ना वो आदमी पीछे लौट कर अगर वो आदमी लौट के देखता है तब आप उसको आज्ञा भी दे सकते हैं फिर दोबारा उस आदमी को आप कहें बाएं घूम जाओ तो आदमी बाएं घूमेगा और बड़ी बेचैनी अनुभव करेगा वो हो सकता है उसको दाएं जाना हो या आप थोड़ा प्रयोग करके देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे मगर ये तो पीछे से जहां से की फासला बहुत ज्यादा है सामने से तो बहुत हैरानी के परिणाम होते हैं बहुत हैरानी के परिणाम होते हैं जितने लोग भी हल्के किस्म का शक्तिपात करते रहते हैं वो आपके इसी चक्र के कारण और कुछ कारण नहीं होता कोई साधु कोई सन्यासी अगर शक्ति के प्रयोग करते रहते हैं लोगों पर तो वो ये कि आपको आंख बंद करके सामने बिठा लिया है आप समझ रहे हैं वो कुछ कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ आपके माथे के इस बिंदु पर दोनों आंखें गड़ा के बैठे लेकिन आप तो आंख बंद किए बैठे और इस बिंदु पर जो भी आपको सुझाव दिया जाए वो आपको भ्रांति प्रती फौरन हो जाएगी और कहा जाएगी भीतर प्रकाश ही प्रकाश आपको भीतर प्रकाश से प्रकाश हो जाए इधर से आप गए कि वो विदा हो जाए दो चार दिन उसकी हल्की झलक रह सकती है फिर समाप्त हो जाए कोई शक्तिपात वगैरह नहीं वो सिर्फ आपके का थोड़ा सा उपयोग है ये तृतीय नेत्र की अनूठी संपदा है और अपर सीम उपयोग है उसके लिए सिर्फ सिंबॉलिक तिलक है जब यहां दक्षिण तो में पहली दफा ईसाई फकीर आए तो कुछ ईसाई फकीरों ने तो आके तिलक लगाना शुरू कर दिया आज से एक हजार साल पहले वेटिगन की अदालत में मुकदमे की हालत आ गई क्योंकि यहां जिन ईसाई फकीरों को भेजा था उन्होंने यहां के जनेऊ भी पहन लिया और तिलक भी लगाया और खड़ाओं भी डाल लिया और वो हिंदू सन्यासी की तरह रहने लगे तो वेटिकन की अदालत तक मामला गया कि ये तो बात गलत है पर तो जिन फकीरों ने ये किया था उन्होंने उत्तर दिया उन्होंने कहा कि गलत नहीं ये तिलक लगाने से हम हिंदू नहीं हो रहे इस तिलक लगाने से हमें सिर्फ एक रहस्य का पता चला जिसका आपको पता नहीं था इस खड़ाओं को पहनकर हम हिंदू नहीं हो रहे ये तो हमें पहले दफे हिंदुओं की समझ का पता चला कि ध्यान करते वक्त अगर लकड़ी पैर के नीचे हो तो बिना लकड़ी के जो काम महीनों में होगा वो लकड़ी के साथ दिनों में हो सकता है हम हिंदू नहीं हो गए लेकिन अगर हिंदू कुछ जानते तो हम ना समझ होंगे कि हम उसका उपयोग ना करें और निश्चित हिंदू कुछ जानते कोई भी कौम जो बीस हजार साल से निरंतर धर्म के संबंध में खोज कर रही कुछ भी ना जानती हो यही चमत्कार की बात होगी कुछ भी न जानती हो बीस साल से जिसके मनीषी पूरे जीवन को लगाकर एक ही दिशा में काम करते रहे हो जिसके सारे मनीषी हजार हजार साल तक जिसके सारे बुद्धिमान लोग एक ही दिशा में लगे रहे हों एक ही जिनकी आकांक्षा रही होगी कि किस भांति संसार में जो छिपा हुआ सत्य है उसका पता चल जाए वो जो अदृश्य है वो दिखाई पड़ जाए वो जो अरूप है उससे पहचान हो जाए वो जो निराकार है उसमें प्रवेश हो जाए जिन्होंने 20,000 साल तक जिनकी सारी मेधाने सारी प्रतिभा ने एक ही चेष्टा की हो उनको कुछ भी पता ना हो यही बात आश्चर्य की कुछ पता हो ये बात बहुत आश्चर्य की नहीं इसमें क्या आश्चर्य की बात है ये पता होना बिल्कुल स्वाभाविक है लेकिन पिछले 200 साल में एक घटना घटी जिससे हमको परेशानी हुई है पिछले 200 साल में एक घटना घटी और वो घटना हमारे ख्याल में ना आए तो वो परेशानी जारी रहेगी इस देश के ऊपर सैकड़ों बार हमले हुए लेकिन कोई हमलावर ठीक जगह पर हमला नहीं कर पाया किसी ने धन लूट लिया किसी ने जमीन पर कब्जा कर लिया किसी ने मकान और महल ले लिए लेकिन ठीक जो हमारा अंतस्थल था उस पर कोई हमला नहीं कर पाया उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया पहली बार पश्चिमी सभ्यता ने इस मुल्क के अंतस्थल पर चोट करने शुरू की और वो चोट करने के जो सुगमतम उपाय था वो ये था कि आपके पूरे इतिहास को आपसे विच्छिन्न कर दिया जाए आपके इतिहास में और आपके बीच में खाई पैदा हो जाए बस फिर आप बिना जड़ के हो जाएंगे अपरूटेड हो जाएंगे फिर आपकी कोई ताकत न रह जाएगी अगर आज पश्चिम की सभ्यता को नष्ट करना हो तो सारे पश्चिम के मकान गिराने की जरूरत नहीं है और ना सिनेमा घर गिराने की जरूरत है और ना पश्चिम के होटल गिराने की जरूरत सिर्फ पश्चिम की पांच यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया जाए पश्चिम का कल्चर नष्ट हो जाए कोई पश्चिम की जो संस्कृति है वो कोई सिनेमा घर में और कोई हॉटल में और कोई नाइट क्लब में नहीं वो चलते रहे उनसे कुछ लेना देना नहीं है सिर्फ पश्चिम की पांच केंद्रीय बड़ी यूनिवर्सिटीयां नष्ट कर दी जाए पश्चिम एकदम खो जाए क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ा जो असली जो जो आधार होता है संस्कृति का वो उसके ज्ञान के सूत्र होते हैं उसकी उसकी जड़ें होती है श्रंखला में ज्यादा देर की जरूरत नहीं है एक दो पीढ़ी को इतिहास से वंचित कर दिया जाए आगे का मामला टूट जाए आदमी और जानवर में वही फर्क है जानवर कोई विकास नहीं कर पाते क्या बात है कुल इतनी सी बात है कि जानवरों के पास कोई स्कूल नहीं और कोई बात नहीं और जानवर के पास कोई उपाय नहीं है कि अपनी नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी का ज्ञान दे सके बस और कोई बात नहीं जानवर का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको वहीं से जिंदगी शुरू करनी पड़ती है जहां उसके बाप ने शुरू की थी जब उसका बच्चा पैदा होगा वो भी वहीं शुरू करेगा जहां उसके बाप ने शुरू की आदमी शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चे को वहां से जिंदगी शुरू करवा देता है जहां खुद समाप्त करता है इसलिए विकास होता है सारा विकास पुरानी पीढ़ी के द्वारा नई पीढ़ी को अपना संचित अनुभव देने में निर्भर 20 साल के लिए बूढ़े तय कर लें कि हम बच्चों को कुछ ना बताएंगे तो आप समझते हैं 20 साल का नुकसान नहीं होगा बीस हजार साल में जो इकट्ठा हुआ उसका नुकसान हो जाएगा अगर 20 साल के लिए बूढ़े तय कर लें पिछली पीढ़ी तय कर ले नई पीढ़ी को आप कुछ नहीं बताना तो आप यह मत सोचना कि बीस साल का ही नुकसान होगा और इसको बीस साल में पूरा किया जा सकेगा नहीं 20 साल में जो नुकसान होगा उसको पूरा करने में बीस हजार साल लगे क्योंकि गैप खड़ा हो गया पुरानी पीढ़ियों का का सब का सब डूब जाएगा दो 200 साल में भारत के लिए भारी गैप पैदा हुआ जिसमें उसकी जो भी जानकारी थी उसके उसके सारे संबंध टूट गए और उसके सारे संबंध एक नई जानकारी से जोड़े गए जिसका पुरानी जानकारी से कोई संबंध नहीं था तो हम सोचते ही हैं आज के हम बहुत पुरानी कौम हैं सच बात है कि अब हम 200 साल से ज्यादा पुरानी कौम नहीं है अब हमसे अंग्रेज ज्यादा पुराने हैं अब अब हमारे पास जो जानकारी है वो कचरा है उच्छिष्ट वो भी जो पश्चिम हमको दे दे वो हमारी जानकारी है 200 साल के पहले हम जो भी जानते थे वो सबका सब एक बार्गी खो गया और जब कोई चीज के सूत्र खो जाए तो मूर्खता मालूम पड़ने लगती है अब अगर आप ऐसे टीका लगा के जाएं तो शर्म लगती कोई भी पूछ ले कि क्या किया है कैसे टीका लगाया हो तो ऐसे कुछ नहीं पिताजी नहीं माने या क्या किया जाए ठीक है किसी तरह चलाना पड़ता है आज आनंद और प्रफुल्लता से टीका लगाना बहुत मुश्किल है हाँ बुद्धि बिलकुल ना हो तो लगा सकते तो फिर कोई डर ही नहीं पर उसका भी कारण ये नहीं है कि आपको पता है इसलिए लगा रहे ज्ञान के सूत्र जब गिर जाते हैं और उनका ऊपरी ढांचा रह जाता है तो ढोना बड़ा कठिन हो जाता है और तब एक दुर्घटना घटती है कि जो सबसे कम बुद्धिमान होते हैं वो उसको ढोते हैं जो बुद्धिमान होते हैं दूर खड़े हो जाते एक दुर्घटना घटती जबकि बुद्धिमान ही जब तक किसी चीज को लेकर चलता है तभी तक वो सार्थक रहती है और यह बड़े मजे की बात है कि जब भी दुर्घटना घटती है ज्ञान के सूत्र खोते हैं तो बुद्धिमान सबसे पहले छट के अलग हो जाते हैं क्योंकि वो बुद्धू बनने के लिए राजी नहीं हाँ जो बुद्धू है वो जारी रखता है मगर वो बचा नहीं सकता उसका कोई उपाय नहीं वो कुछ दिन खींचेगा और समाप्त हो जाएगा तो कई बार ऐसी घटना घटती है कि बड़ी कीमत की चीजें जो ना समझे वो बचाए रखते और जो समझदार पहले छोड़ के खड़े हो जाते जिंदगी में बड़े दाव पे अगर ठीक से हमें भारत का ये दो साल का जो अंतराल पड़ गया वो पूरा करना हो तो भारत में आज जो जो काम बुद्धिहीन कर रहे हैं उसको वापस सोचने की जरूरत है एक एक बिंदु को क्योंकि वो अकार नहीं कर रहे हैं उनके साथ बीस हजार साल की लंबी घटना वो नहीं बता सकते कि क्यों कर रहे हैं इसलिए उन पर नाराज होने की कोई जरूरत नहीं किसी दिन हमको उन्हें धन्यवाद भी देना पड़ सकता है कि कम से कम तुमने प्रतित्व तो बचाया था जो कि पुनः खोज की जा सके तो आज भारत में जो बिल्कुल ग्रामीण और नासमझ जिसको कुछ समझ नहीं है कोई ज्ञान नहीं है जिसको हम मूर्ख कह सकते हैं वो जो जो कर रहा हो उसको फिर से उठाकर और 200 साल पहले के सूत्रों से जोड़ने की और 20,000 साल की समझ के साथ पुनरुज्जीवित करने की जरूरत है और तब आप चकित हो जाएंगे तब आप चकित हो जाएंगे तब आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि कि हम किस बड़े आत्मघात में लगे हैं तो आज इतना